नहीं नरे मनुष्य नवरे प्रोक्त आवरे नरे मनुष्य न तो देवता आदि में दोषार्पण न होवे इसलिए मारकत्व दृष्टि से देवों में अवरत्व नहीं आ सकता एम एम के अंदर जो है अवरत्व दोष नहीं होगा देवत्व देव कार्य तो स्पष्ट कर दिए थे मनुष्य नवरेण प्रोक्ता ही, ही मन और करते भी स्पष्ट करते हुए प्राकृत बुद्धि प्राकृतिक नारीमान्वित जो प्राकृत बुद्धि वाला है जो ऐसा नहीं है प्राकृत बुद्धिना आवरण ही ने ने प्रोक्त न स्व और उसे भिन्न हो तो स्विज्ञा हो जाएगा वही वास्तव में गुरु हो सकता है वही प्रवचन के अधिकारी होता है चाहे नर हो नारी हो का अभिमान नहीं होनी चाहिए राग नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के द्वैत संबंधी अभिमान नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अप्राकृत वाला कहा जाता है ऐसा आत्मा ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ यह जो आत्मा है यम तम माम प्रत्यक्ष यह जो तुमने पूछा है इसके बारे में ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा जाए तो नहीं सुष्ठो सम्येय विज्ञात शक्य हो ऐसे प्राकृत्य वाले के द्वारा कहे जाने पर वह सुष्ठो मैंने सम्यक विज्ञेय नहीं होता सम्यक प्रकार से विज्ञा विज्ञान विज्ञात न शक्य बहुधा अस्थि नाशुद्ध इत्यादि अनेकदा चिंत्य मनो भी कि उनके जो है देखने को मिलता है बड़े बड़े विद्वान हैं बुद्धिमान हैं तीन प्राकृतिक बुद्धिवान है, है तब दर्शनों का अहंगार है अभिमान है राग द्वेष आदि भी एक दूसरे के प्रति ऐसी जो लोग हैं वो आपस विवाद करते बैठे हुए हैं बहुत प्रकार से विवाद है क्या बहुत प्रकार विवाद अस्थि कोई कहता है कहता कोई कहता है कोई कहता आत्मा करता है कोई कहता आत्मा करता है कोई कहता शुद्ध है कोई कहता अशुद्ध है अलग मत है कर्तृत्व मानते हैं न्याय आदि अकर्तृत्व मानते हैं सांख्य वाले सांख्य शुद्ध भी बोलता है न्यायिक आदि कहते हैं अनित्य अनित्य गुण वाले हैं ये होने से अशुद्ध है ये इस प्रकार से मत मतांतर क्रिया आदि दुख आदि को लेकर के अशुद्ध है कर्ता भी है ऐसा न्यायिक है और सांख्य शुद्ध और अकर्ता कहता है बौद्धारी नास्तिक कह देते हैं और आस्तिक दर्शन वाले आस्तिक हैं। किस प्रकार से अनेक चिंत्यमान वाद भी चिंत्यमान है इसलिए वह समय विज्ञा नहीं खत्म पुनः सुविज्ञ फिर किस प्रकार से सुविज्ञ हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब में मूल में कदच्य अनन्या प्रोक्त कद अनन्य प्रवक्त है अनन्य दर्शिना जो पृथक दर्शनी है प्राकृतिक नहीं है पृथक दर्शन दर्शी द्वैत दर्शी जो द्वैत दर्शिनी दर्शिन का मतलब क्या अद्वैत दर्शिना पृथक दर्शिना का अर्थ हो गया अद्वैत दर्शिना आचार्य जो द्वैत का अनुभव किया हुआ आचार्य हमेशा दृश्य धातु अनुभव अर्थ होता साक्षात्कार आत्मा भरे द्रष्टव्य द्रष्टव्य का मतलब गया क्षात कर्तव्य इसलिए का मतलब अद्वैत साक्षात्कार किया हुआ आचार्य के द्वारा अन्य मन द्वैत अन्य मैं द्वैत पृथक पर्याची हो गया ना अन्य पृथक द्वैत ऐसा पर्याची अन्य पृथक अद्वैत तो हो जाएगा ऐसे जो आचार्य के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मात् ब्रह्मभूते प्रतिपाद्य भूता जो ब्रह्म है उसी को अपने आत्म रूप ने जिसने अनुभव कर लिया उसके द्वारा प्रतिपाद्य क्या है आपका निर्गुण का निराकार निष्क निष्कृ नि है ना ऐसा जो आत्मा है ब्रह्म उसको अपना आत्मा करके अनुभव कर जीव भाव को खत्म कर लिया उस जीव भाव जो था उस जीव को ब्रह्म रूप कर लिया अपने जीव भाव को ब्रह्म कर लिया प्रतिपाद जो ब्रह्म, ब्रह्म उस ब्रह्म को आत्म जिस आत्म रूप से अनुभव कर लिया है उसके द्वारा आचार्य के द्वारा प्रोक्ता उक्ता सन उक्त उक्ता आत्मनि गति अनेकदा अस्ति लक्षण चिंता गति गति इस आत्म के गतिर इसी जो गति वह नहीं रह जाएगी खत्म जब ऐसे ज्ञानी पुरुष सुनेंगे आपके दिमाग में भी जो भी होगा शंका हस्ती नास्ती करता करता भोगता भोगता है सुखी दुखी ये, नहीं। ये सारी चीज अपने आप समाप्त तार चिंता का वहां गतिशत पहला पक्ष में क्या है चिंता गतिशत चिंता मैंने विचार ये जो विचार थी प्रति विरोधी विचार क्या थी अनेक था अनेक प्रकार के विचार थे ना क्या अनेक प्रकार के विचार था अस्थि नास्ती करता करता भोगता भोगता शुद्ध शुद्ध इत्यादि अनेक प्रकार का जो था वह चिंता उसी का नाम गति अत्र अत्र मैं अस्मिन आत्मनी आत्मनी इस आत्मा के विषय में नास्ति नास्ती चिंता नहीं रह जाती खत्म हो जाती जिसने साक्षात्कार कर लिया ऐसे साक्षात्कार किया वह ज्ञानी पुरुष के सामने शुद्ध अंतकरण वाला जब विद्यार्थी या शिष्य मैठ जाएगा उसकी सारा संशय समाप्त हो जाएगा लेकिन पात्र होना ही चाहिए अपात्र को तो क्या भगवान भी आके बैठ के बोले कर तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला क्या फर्क पड़ेगा अपात्र ब्रह्मा आप जी बैठ गए विधान सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं तो क्या भाए? ब्रह्मा जी को क्या दोष हो गया क्या ब्रह्मा कुछ नहीं होता कितने उपदेश हो देता है लेकिन हमको नींद आती है इसका तो ब्रह्म अयोग्य है तो ब्रह्म को अयोग्य हो गए खुद अयोग्य है खुद के अंतगरण में तमोवण है खुद अशुद्ध है और कहोगे आचार्य को, को दोष? ये दो निर्भर होते दोनों पे ये यद है ऐसे व्यक्ति को तो जो पृथकदर्शी है ऐसा आचार्य का वाणी सुनना भी नहीं चाहिए उसको रुचि नहीं आएगी वो जो बोल रहा हो मजा नहीं आएगा उसको भाई क्या बोल रहा है भले वेदांत बोल रहा है तो लेकिन तो उसको लगता है कि जो बोल रहा है इसके वाणी में वो नहीं रुचि हो जाती है वो सुनेगा ही नहीं सुनाना भी चाहेगा मुमुक्षु से सुननेगा नहीं वो तो कहते हम नहीं सुनते हमारी बात हम नहीं सुनते भले हो वेदांत बोले को तो यार बड़ा प्रकांड पंडित ये सुब्रमण्य शास्त्री जो बुजुर्ग बुड्ढे, बुढे बना हमारे यहाँ पता चला तुमको खबर दिया भाई आप आओ हम आपको पढ़ा देंगे वेदांत हम इमान से पटा पढ़ रहे हो पूरा करके हमारे पास आ हमने कहा ठीक है गुरु जी तब जब पूरा होने के तब देखेंगे क्यों सीधा मना करें उनके ठीक नहीं होता विद्वान के सामने लेकिन मनीमन हम सोचा ऐसे गृहस्थी के मुख से सुनिए क्या होगा गृहस्थी है बाल बच्चा घर आदमी दिन रात बाल बच्चे के चिंतन में रहेगा इनको ये करना है करना है पोता है उसको पफीलाना है स्कूल छोड़ना है पिछड़ा तो पिछड़ा चलते रहेगा वो क्या वेदा चिंतन करेगा और क्या हमको वेदान सुनाएगा मनीमन सोचा बोला ठीक है गुरु जी जरूर गए ही नहीं दोस्त रुचि नहीं हो और उनसे पढ़ने के लिए बहुत लोग चाहते हैं बहुत लोग लाइन लगते थे हमको टाइम नहीं जाओ बड़े बड़े जो पीएचडी वगैरह पढ़ रहे थे उनके पास अनेकों ग्रंथों पर उन्होंने संपादन किया है सब कुछ किया है तो महान पंडित इसे कोई संशय नहीं है जितने महेश्वर स्टूडेंट रक्षा मूर्ति मटौरपुर तो तक सबका वही संपादन लेकिन हमें रुचि नहीं हुई उसे पढ़ने में लोगों ने मेरे को डांटा दी तो क्या मूर्ख है ऐसे व्यक्ति कहाँ पढ़ाने को मिलेगा खुद बोल रहा है पढ़ाने को मैंने कहा नहीं हमें नहीं, नहीं पढ़ा ऐसे गौरव महात्मा पढ़े सिद्ध महापुरुष है वो अपने हाथ में भारतीय जी महाराज उन्होंने भी सूचना दी हमने कहा नहीं जाधु के पास नहीं जाएंगे साधु ऐसा है लेकिन आज भी अपनी पत्नी के हाथ में रोटी खाना चाहते क्यों क्या <laughs> मतलब स ले लिया अभी वो सन्यास से पहले जहाँ भाई था और वो भाई बेचारा असली साधु वो मानना पड़ेगा को। जो इनके इन्होंने सन्यास लेने की वजह से अपने भाभी के कारण शादी भी नहीं किया जिनकी भार नौकरी और भाभी की सेवा में खड़ा था, शादी नहीं किया उस असली साधु वो है क्या साधु है नहीं थे क्या वो रोज आती थी गणेश मंदिर वहां बैठती थी ये जब विश्वनाथ मंदिर जाएंगे वो इनको दर्शन कर दी थी कि उनका दर्शन कर देते उसी घर से रोटी आना है दूसरी रोटी खाएंगे नहीं क्या छोड़ मैं ये सुधांशु को प्रणाम करता था, ये सच्चा संत है जब अपने जीवन का सारा सुख त्याग दिया अपने भावी के रिटायर्ड हो गया अभी सुधांशु जी बी में पढ़ा हम उनके पास गए क्या पढ़ना इस अब बवा ने शनातनी करा तो उसके बनारस में रामान जी से मिला दिया एक ही बारे मन हो गया इनसे ही पढ़ना और किसे पढ़ना ही नहीं मिलने पर भावना बनती अपने आप हृदय आकर्षण होता है आपके अंतकरण की शुद्धि पर निर्भर है अगले को आप भी पहचान पाएंगे अगला भी आपको पहचाने है हाँ योग योग्य विद्यार्थी उसको हमें पढ़ाना है उन्होंने भी तुरंत तारीख दे दिया टाइम दे दिया बस आपको शुरू कर दिया जाएगा बात तो अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए आचार्य को कोई दोष नहीं होता है अनुभव किया कोई काम का नहीं आप अंतर शुद्ध नहीं है तो और आपके अंतर्गण शुद्ध है तो अनुभव नहीं किया हुआ आचार्य आपका काम का नहीं है दोनों ही बात है गत गत ना गति नास्ती निकल्प गति प्रत्यमित आत्म आत्मा के विषय में सकल विकल्पों की जो गति है वह शांत अस्त को प्राप्त किया प्रत्यक्ष अथवा दूसरा पक्ष उठा रहे आ, अनन्य प्रोक्ते गतिर इसका हमने बताया था ना तीन पक्ष तीन अर्थ करेंगे दूसरे अर्थ में गति गति लेंगे पहला क्या किया था चिंता विचार अस्थि ना करता करता भोगता भोगता शुदा शुद इत्यादि हो गया अर्थ दूसरे अर्थवा अन्य आत्म प्रोक्त अन्य प्रोक्ते अन्य प्रोक्ते अनन्य प्रोक् में नहीं लेंगे प्रक्त अन्य सप्तमी को व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर अनन्य अनु प्रोक्त ऐसा लिया था ना तृतीय तत्व समासन्य प्रोक्त सप्तमी तत्व समाज अभी पहले तृतीय समाज किया और अब अनन्य मने आत्मा अन्य शब्द पहले कहे न अनन्य अनन्य अप्रत दर्शी ना प्रोक्त तृतीय तत्व समा अन्य प्रोक्ता अन्य प्रोक्ता तस्वीन अन्य प्रोक्त और अब अन्य मने शुद्ध्रम आत्मा दे स्वात्मे अनस्मं ना विदे अस्त अमैत यने आत्मा प्रोक्ते कर दो अब क्या हो गया सब्जी सामस आत्मनी प्रोक्ते कैसे तो आत्म कथन करेगा वो अहम ब्रह्म अहम पहले वाले में तदैव हम ऐसे जानता है वह वह ब्रह्म मई हूं ऐसे जानता है ऐसे जानने वाला अ पृथक दर्शिना क्या था वह ब्रह्म मई हूं ऐसे साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति और अब क्या है मैं क्या हूं ब्रह्म ऐसा अहम ब्रह्मास्मि पहले पक्ष में तत्त्वमसि का एक तरह से लिया गया है दूसरे पक्ष में अहम ब्रह्माष्टम को लिया गया है अन्य आत्म प्रोक्ते अतिरस्त गति अन्यावगति गतिशाल अन् घटपटादी का अवगति घट घटपटावृत्तिया गतिशस्त वो भोग गति वो कदम या ब्रह्मस्म की अनुभूति हो गई अब अयम घटोस्थि पटोस्थी मटोस्थी सब ज्ञान होगा ही नहीं उसके अंदर अवगति वृत्ति क्यों नहीं होती है वो ज्ञान क्यों नहीं होता घट ज्ञान पटग्ञान पट ज्ञान कहते हैं तो नहीं रह गया घट पटमट हो गए तब तो उसका ज्ञान होगा जब अम्रम्मास्म अनुभूति हो गई न तुम ना हम नगति नहीं रहते तो जगताकार प्रति कहाँ से होगा होगा क्या घटाकार प्रति पटाकार घटक ज्ञान पटक ज्ञान कहाँ से होना है हो नहीं नहीं क्यों ज्ञे ही नहीं रह गया ज्ञे से अन्य अभावेव अवगत नास्तिक दूसरा इसका और ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा ज्ञान की यही पराकाष्ठा क्या है ज्ञान की पराकाष्ठा ब्रह्मास्त्र का अनुभूति जिसके बाद में इस संसार का अनुभूति हो गई उस व्यक्ति को नहीं का दृष्टिकोण से वो ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का शरीर माना जाएगा से से शरीर है। शरीर है, हम कुछ काम हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है उसके दृष्टिकोण में सारा दिख रहा है लेकिन ब्रह्मज्ञानी का स्वस्वरूप दृष्टिया जगत ही नहीं है ज्ञान से ही ऐसा पराकाश था यदि आत्मिक्ञान आत्मिक्व आत्मा भ्रम की एकत्व का जो विज्ञान है वही ज्ञान की बराकाष्ठ क्योंकि हमने कई बार पहले बताया तो ज्ञान अलग अलग स्तर में होती ना पहले क्या होता है पहले तो कहेंगे सर्व सर्वस्मिन् आत्मा अस्थि ये तो कहेंगे ना सभी में। फिर कहने सभी में जो आत्मा है वही ईश्वर है सर्वस्वी ईश्वर फिर ईश्वर सर्वमस्ति। इसके ऊपर उठेगा क्या होगा वो अब सभी में ईश्वर बोल रहा था अब ईश्वर में सभी है बोल देंगे आत्मा में सभी है और ईश्वर क्या है वो आत्मा ही है इसलिए आत्मा में सभी है और आत्मा मैं हूं इसलिए मुझ में ही सब है मई ब्रह्म हूं यह अंतिम ऐसा जो जानना यदा यद आप नहीं गिज्ञानम अतो अवगंत भावा गतिरत्र अवशिषद है इसे अवगंत तो इस भी नहीं रह गया उसको जानना बाकी रह गया जो तो ज्ञान के पराकाशत्व इसे आत्मा को ब्रह्म समझने में है ब्रह्मानुभूति हो गई है फिर उसके बाद और जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं अतव अवगति मैंने ये जो वृत्ति ज्ञान है किसी विषय का अब होना ही नहीं रह गया समाप्त अवगंतव्य अभावत अवगंतव्य जो जय है जान्य योग्य है वही नहीं रह गया है अतव गतिर न गतिर अवशेष अब और कोई प्रत्येक अवगति अवशेष नहीं रह जाता है अथवा गति से लेना संसार दूसरे पक्ष में ही गति का दो तो अर्थ कर रहे हैं ना दूसरे पक्ष में सती तो पृष्पा ना अनन्य प्रोक्ता अन्य प्रोक्ता पक्ष में अन्य इस पक्ष में गति का दो अर्थ है एक अर्थ हो गया जो अब सांसारिक गति नहीं होगी मैंने तो जन्म मरण का चक्कर दोबारा एक बार जिसम ब्रह्मा साक्षात्कार कर, कर लिया उसमें जन्म मरण का चक्कर संसार गति नास्ती अनन्या आत्मनि प्रोक्त है अन्य जो आत्मा है उसके बारे में जब आपने अनुभव कर लिया सुन लिया है नान तत्वा क्योंकि कोई बीच में और नहीं रह गया यद्ञातवा नेह भूयो अन्य ज्ञातविष्ट है ऐसी गीता में भी कहा है ना गीता में जिसको जाने के जानने के बाद और जानने के योग्य नहीं रह जाता है अतः अन्य आत्मितंवाद्यापक विज्ञान फल से तो विज्ञान का फल विज्ञान का व्यापक पर्यंत होता है से बीच में कोई और व्यवधान नहीं होता तल मोक्षस्य मोक्ष विज्ञान का फल मोक्ष की प्राप्ति में अब कोई और व्यवधान नहीं रह गया अतीव संसार गति नहीं होती है तीसरा पक्ष पा पूरे वाक्य का अन्य प्रोक्ते का तीसरा पक्ष अथवा अथवा प्रोच्छमान प्रोच्छमान तो है वो जो ब्रह्म पहले में में प्रतिपाद्य ब्रह्म कहा था और अब प्रोच्छमान ब्रह्म का अंतर कर देगा पहले क्या था तदेव अहम ऐसा अनुभव वाला और दूसरे में अहमेव ब्रह्म अनुभव करने वाला और तीसरे में अनुभव कर चुका है वो अव तदेव हम भी ब्रह्म ही है वो ऐसा जो आचारी है जो उसके मुंह से निकलने वाली कथन करने वाली जो तत्व है क्या तत्व है वो ब्रह्म तत्व वही आत्मभूत है जिसका ऐसे आचारी के द्वारा प्रो है तो यह भी समास में और मित्रांतर है पहले प्रतिपाद्य ब्रह्म को आत्मभूत कर लिया था और अब प्रोच्छमान ब्रह्म को ये ये अंतर समझना है आत्मभूतिया अपरिज्ञान नास्तिक इस पक्ष में बता दिया था पहले ही हम क्या करेंगे प्रोक्ते तीसरे पक्ष में अवग्रच बोला था ना मैंने अवगतिरत्र ऐसा पाठ मानेंगे अगतिरत्र नास्ति अगति नास्ति ऐसे तो में मोक्ष नहीं होगा ऐसा गति मोक्ष इस पक्ष में मोक्ष नहीं होगा ऐसा नास्ति नहीं हो सकता अर्थात अवश्य ही मोक्ष होता अपरिज्ञान मेरे ब्रह्म का मेरे को परिज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा कोई नहीं कर सकता देखो गति मैंने अगति अनवबोध अपरिज्ञान अगति का मतलब अनवबोध अनबोध का मतलब अपरिज्ञान क्या तो हो गया अवबोध तो अवबोध ही हो जाता है अतएव मोक्ष नहीं होगा परिज्ञान नहीं होगी अवबोध नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते भगवत अवगति अपरज्ञा है नहीं तो हमेशा कार्य के, के लिए इस अवगति अवगति जरूर होगी अवगति नहीं होगी ऐसा नहीं कर सकते भगव्यवगति तद विषया श्रोतो किसको होता है श्रोता को किसके विषय में उस के में। में? ब्रह्म के विषय में तद विषय में नहीं ब्रह्म विषया अवगति श्रोतोत्यवा ब्रह्म विषय आगे श्रोता को अवश्य ही होगा इसमें कोई संशय नहीं है ऐसा वे कहते हैं तद अस्मि अहम यदि आचार्य इव वो जैसा आचार्य को अनुभव हो रखा है क्या हो रखा है तद अस्म अहम मैं व्रम हो ऐसा उसको अनुभव हो रखा है ना वैसे तुमको भी अनुभव हो जाएगा तद अस्मी अहम तद अस्मि हम जिस प्रकार से आचार्य को अनुभव रखा है वैसे ही तुमको भी श्रोता शिशु को भी अवश्य होगा ये इसका अर्थ है एवं आत्मा आगमता आचार्य सुस्पष्ट करते हैं इसलिए इस प्रकार से शिशु को मुक्षु को जिज्ञासु को कोई आगम की ज्ञानवान आगमवता तर्कणा नहीं क्योंकि अगला श्लोक बोलना करते हैं तर्क मतरा बने इसे कहते हैं ये जो आचार्य ऐसा होना चाहिए जो तर्क के आधार पर समझाने वाला नहीं किंतु आगम प्रदान वाला जो आचार्य है श्रुतियों पर आधारित होकर के बोलने वाला जो आचार्य है ऐसे आचार्य के द्वारा ही इसका अवगति होती है आगमवता आचार्य अन्य प्रोक्ता आत्मा स्वीक्रिया अन्य रूपेण का आत्मा है वही स्वीकृ होता है तरह था और इसका ठीक विपरीत क्या होगा ही अनियान अनियान है दुनिया में कहा जाता सूक्ष्म से भयंकर सूक्ष्म हो जाएगा कभी बोध ही नहीं होगा दूसरे का मुख से सुनोगे और उलझन में पड़ जाओगे और दूर हो जाओगे आत्मा से थोड़ा बहुत जब तक ध्यान तपस्या से तो जो आत्मा की ओर आया था वो फिर वो आत्मा से बहुत दूर चला जाएगा बन रहा था आओ इच्छा छोड़ के गृहस्थी में चला जाएगा बहुत सारे ब्रह्मचारी होते हैं पढ़ने आते हैं बड़ा विचार लेकर के गलत गुरु के चक्कर फंस जाते गलत उपदेश पास करते हैं उनके मन में जो भी वेदांत में आस्था थी वो भी खत्म हो जाती है वापस वही धंधे में चले जाते बहुतों को ऐसे देखने को कई तो कोर्स पुरान से पहले ही शादी करेगा अपने गृहस्थ में जाए छोड़ो बेकार वेदांत बेकार बोल जाओ क्या होगा जी यहाँ पढ़ने आया और वेदांत को बेकार कहे और व्यक्ति का क्या हाल है समझ सकते इसलिए कहते है कि देखो कि ये जो है ना वो अनुप्रमाणी अनुया संपत्ति आत्मा आत्मा जो है वो अनुप्रमाण से भी अत्यंत अनु हो जाएगा तर्क क्यों क्योंकि आत्मा वास्तव में अतर्क है केवलं केवल तर्क बुद्धि के द्वारा केवल ऊह रूपी तर्क ऊहरूपी तर्क के द्वारा वह जानने योग्य नहीं है केवल न अभ्यूहे है अभी वोहा चारों तरफ से वोहा करके अपने बुद्धि के द्वारा वेदांत पढ़ समझने की चेष्टा करने वाला आजकल कर है स्वयं गुरु लोग स्वयं गुरु हो गए स्वयं चेला है स्वयं गुरु हैं ऐसे है लोग होते हैं किससे पढ़ना नहीं किसी के सुनने की जाने की इच्छा नहीं है अरे क्या करना है तो आजकल सीधा इंटरनेट है कोई कम थोड़ी है कोई शंका हो गया तो प्रश्न डाल देंगे इंटरनेट में वहाँ से रिप्लाई आ जाए किसी न किसी वेबसाइट पर जाएंगे जवाब मिल जाएगा और उसे हम समझ लेंगे इस वेदांत को पुस्तकें दुनिया भर की किस भाषा में कॉमेंट्री नहीं है हर भाषा की जो है व्याख्या मिली रही है पढ़ लो समझ लो अब बेनाक बुद्धि के द्वारा और उसको दृढ़ कर लो जो इसे समझ में आए वैसे ऐसे लोग बहुत हो गए कहते हैं लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये आत्मा बहुत सूक्ष्म कर बहुत दूर हो जाएगा उनका अनुभव का विषय ही नहीं रह जाएगा तर्क माणे अनुपरिमाणे के नापित आत्मनि आत्मा के विषय में किसी के द्वारा तर्क के माध्यम से यह स्थापित कर दिया गया आत्मा कितना परिमाण वाला है अणु परिमाण वाला है जिस जिसकाचार्य है ये सब क्या करते हैं कर आत्मा अणु परिमाण वाला परिमाणु परिमाण, परिमाण, परिमाण छोटा सा है इसलिए इतना तेज से भाग जाता है पूरा शरीर में पूरा शरीर का जिस किसी को जो कुछ भी होता सब अनुभव कर लेता है अणुपरिमाण वाला कह दिया ततो तो एक दूसरा तर्क कहा नहीं नहीं ये अणु नहीं अणुतर दिया सूक्ष्म से से भी सूक्ष्मतर अनुतरम अन्यो अभ्युहति दूसरा तर्क के माध्यम निर्णय दे दिया कि वह अणुतर है दूसरा के बोला अनुतम है सूक्ष्म कुर्क से निष्ठा इसलिए ऐसे कुतर्ज की निष्ठा कहीं भी नहीं हो सकती है तर्क से प्रतिष्ठान ब्रह्म सूत्र में सूत्र ही बना दिया है तर्क कभी कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है यहाँ पर भाष्यकार ने उस सूत्र के आधार पर लिख दिया कुतर्क से निष्ठा प्रतिष्ठा न क्वचित अपनी विद्यत है कभी भी किसी में श्राम प्राप्त हो नहीं सकता आप सोचेंगे मैं ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा तार्किक को मैंने सिद्धांत दे दिया है इसे कोई नहीं दे सकता इतने कोई मई लाल पैदा हो माइका लाल हो जाता है उसे भयंकर तार्क को करो और उसको काट के बना दूसरी सिद्धांत नवीन न्याय न्याय हुआ उसका नवीन न्याय हुआ नवीन तर हो गया नवीन तवीन नव न्याय नवीन तम न्याय हो गया अब नवीन न्याय आ गया और बढ़ और कोई तार्किक खड़े हो नहीं नहीं ये ठीक नहीं रघुनाथ श्रमण जो कर वो ठीक नहीं उन्होंने जगह वो ठीक नहीं हम अलग कह वर्तमान आचार्य अपना अलग ही सिद्धांत स्थापित कर दिया ये चक्कर चल रहा है ये वेदांत में भी यही हाल हो गया जो वेदांत कुतर पुति से पकड़ने की चेष्टा किया वो अलग भामती प्रस्थान अलग वर्ण प्रस्थान अलग ये प्रस्थान अलग दुनिया भरो में भी हो बना लोगों ने असली आचार्य के भाव है परंपरा श्रुतिगत आगम परम्परा उससे हट गए अपने कुतर जोड़ दिया सारा काम खराब कर दिया परंपरा भी बिगड़ गई है हा? परंपरा भी सही परंपरा कौन सी है, पकड़ना मुश्किल हो गया है सब अपने आपको सही परंपरा वाले बोल रहे हैं ना सही है निर्णय कैसे लोग हैं, अमुक परंपरा सही है अमुक गलत है निर्णय ही नहीं ले सकते आप ये तो स्वानुभूति के द्वारा ही निश्चय होने वाला उससे पूर्व निश्चय नहीं हो सकता अत अन्य प्रोक्ता आत्मनि उत्पन्ना याग प्रतिपाद्या तक तर के नैयागले मंत्र में परिस मतलब क्या है अणुत्तम परोक्ष करोक्ष आत्म परोक्षतम हो गया अरे जिस श्रुति ने कहा यद साक्षात परोक्षा ब्रह्म और तुम सिद्ध करे हो आत्मा अत्यंत परोक्ष महामूर्ख नहीं हो ऐसा सिद्ध करेगा अणुतम परोक्षतम आंध्रिका सागत अणुतम परोक्ष क्या हो गया परोक्षतर अणुतम ने परोक्षत जो अत्यंत परोक्ष है उसको परोक्षतम को सिद्ध कर रहा है तरफ से तो कैसे सही हो सकता है श्रुति है नैसा तर्क मतिरा पन्ने चिकेता प्रस्ता ऐसा मती यह जो मती तुमने पाया है मेरे आशीर्वाद से जो तुमको प्राप्त है न जो तेरे अंदर बुद्धि जग गई है आत्मत्वीण जो बुद्धि है एकदर्शी जो मति ऐसा मती ही तर्क न, न आपने तर्क की प्राप्त नहीं की जा सकती अनेकनेक तर्क तरक प्रधान आचार्य के द्वारा कहे जाने पर किंतु तर्क आचार्य से भिन्न आचार्य तार्किक भिन्नाचार्य अनेक तार्किक से भिन्न आचार्य ने जो कहा था भाषाकार आगमत आचार्य उचार्य द्वारा सुज्ञा य आत्मा सुषु ज्ञाती हे प्रे हे प्रियतमचेड़ा प्रेष हे प्रियतम याप सतृतिताचिकेत हे नचिकेत हे दो याम दौसने आप अंपया बता अ मेरी अनुकंपा है, मेरी कृपा है, जो सत्य में सत्य परा पर शक्ति तुम्हारी बुद्धि धारण कर रखी हुई है वह जो तुमने प्राप्त किया है उस प्रकार का तो आप आचार्य के द्वारा कहे जाने पर ही सुज्ञान भवदेश भगवती से पुरवान हुए और अब कहते हैं इसलिए मैं क्या चाहता हूं अब यमराज का कहना है इसलिए अस्मा, अस्मा मेरे प्रति मैं चाहता तुम्हारे जैसा ही चेला और खूब प्राप्त होवे प्रति प्रतिद्रिंग प्रस्था भूयान भवतु मेरे प्रति तुम्हारे जैसे प्रस्था चेला अथवा पुत्रादि प्राप्त होवे ऐसा मैं उस ईश्वर स्वरूप स्वरूप से प्रार्थना करता हूं ऐसे कह रहे हैं मैं ऐसा शिष्य भी दुर्लभ है यमराज जी कह रहा है तेरे जैसा शिष्य मेरे को खूब प्राप्त ऐसे मैं उस ईश्वर से हित प्रार्थना करता हूं ऐसा शिष्य भी प्राप्त होता नहीं है अत अनन्य प्राप्ता आत्मनी उत्पन्ना याद प्रतिपाद्या आत्मति इसलिए अनन्य प्रोक्ते तीन कर चुके हैं अन्य आचार्य प्रोक्ते आत्म प्रोक्तें प्रोक्ष्यम ब्रह्मत्म भेदेन अभेदेन अन्य प्रोक्त सती ऐसा जो तीन की गई है तार द्वारा कहा वो उस आत्मा के विषय में जो उत्पन्न हो जाती है क्या यायम आगो आत्मती वह यह जो आगम के द्वारा प्रतिपाद्य बुद्धि, बुद्धि बुद्धि बुद्धि वह बुद्धी, न तर्क के द्वारा प्यूह मात्रेना। के द्वारा प्यूह तर्क के के अपनी बुद्धि करके वितर्क माध्यम से जो निर्णय ले लेवे, ऐसे के द्वारा न आपने आ, न प्राप्णीया इत्य प्राप्ति नहीं हो सकती है इसका आपने कैसे आप बन गया ने तो बन नहीं सकता था आप नीया होना चाहिए हा? एकार वर्ण हो गया वर्ण विकांद माननी चाहिए इसे भाषिकार स्पष्ट कर दिया न प्रापनी इतना अथवा यदि वर्ण व्यत्यास नहीं मानना चाहते हो और करना न अपनेत अर्थ है न हातव्या ऐसी मती को त्यागना नहीं चाहिए ऐसा अनुभव हो जाएगा फिर पुष्टि में क्या होगा मती ऐसा मत तर्क ना अपने या ऐसा अनु नहीं करेंगे तब तो। ऐसा मत न हातव्या ऐसा तर्क के माध्यम से इसको त्यागना नहीं चाहिए जो आगम बुद्धि है तर का अधीन होकर के क्या नहीं चाहिए ऐसा हो जाए तो व्यत्यास व्यक्तिया मानने जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर हम क्या करेंगे आप धातु मानेंगे ही नहीं आपु नहीं मानेंगे अपोपसर्ग आंग और अपसा जो दिख रहा है मंत्र में आंग उपसर्ग है अपोपसर्ग है और नी धातु है तो आपने दिख रहा है पहला पक्ष क्या था आप धातु ले लिए थे हम लोग और प्रत्यय क्या किया अनियर प्रत्येक तो बनना चाहिए उस स्थिति में है हो सकता अनियर में तो आपने वर्ण स्थान दस मान लिया भाषाकार पहले भाषा का प्रोप्साइड छोड़ करके निया कर दिया पहले आप आनियर, आनियर मान कर और दूसरे पक्ष में आम दोगे तो गुण हो जाएगा नया बन जाएगा और वर्ण में विकार मानने की जरूरत नहीं है और बन गया और उसका अर्थ सर्या होगा अपोपसर की वजह से अर्थ बन गया विपरीत्यागनाथ इसमें न हाथव्या में हाथव्य इसे क्या प्रमाण है ऐसा लेने में स्वीकार करने में भी कहते हैं कि आपका खंडन खंडकार खंडन खंड खंडर -खंडर, खंड का एक पुस्तक है रही, उन्होंने ऐसा अर्थ लिया है उसके आधार पर बोल रहे भाष्यकार यदि भी खंडन खंड तो बाद भी हुई है भाष्य तो बहुत पहले वो ऐसे अब कैसे लिया तो यही कहना पड़ेगा पहले भी ऐसा अर्थ परंपरा थी इसलिए खंडन खंड का भाष्यकार के आधार पर किया ऐसे बहुत उल्टा नहीं करना खंडन खंड का अधिकार के आधार पर भाषा किया ऐसा नहीं भाषाकार के वजह से खंडन खंड का अधिकार ने ऐसा अर्थ दिखाया है सहमति है परंपरा में प्रद्ञा प्रेक्ष चिंता मणिहस्त अलब्ध यदि नीचे पूरा खंडन खंड का अधिकतर पंक्ति दे दिया जैसे कोई व्यक्ति चिंतामणि प्राप्त मंत्र है या चिंतामणि नाम का एक मणि है उसको चाहा है और कोई व्यक्ति उसको हाथ में चिंतामणि दे दे तो क्या उसको त्यागना उचित है एक तरह से तुम चाह रहे हो मुझे चिंतामणि मिले और कोई तुमको हाथ में दे दिया तब तो उसको फेंक रहे हो तो उचित होता है क्या व्... उसी प्रकार यह भी है तर्क के द्वारा तुम आत्मा को जानना चाह रहे हो इतने भी किसी आगम के अंदर आत्मा दे दिया तो तुम उसको त्याग हो गया नहीं त्यागना चाहिए तर्क की प्राप्त करने हुए चलाओ व्यक्ति को आगम के माध्यम से आपका की प्राप्ति हो जाता है तो वह न हाथव्या ऐसा नहीं करना है। तार्किक वही अनामज्ञ अनागमज्ञ अना तार्किक कौन है जो आगमज्ञ नहीं है अनागमज्ञ तार्किक किसे कहा जाता है जो आगम प्रदान होकर चलता नहीं है वो अपने अनुमान प्रदान होकर चलने वाला आदमी है अनागमज्ञ जो आगमज्ञ नहीं है को मानने वाला नहीं परिकल्पित हम यद किंचित देव दे इसलिए क्या करेगा वो अपने बुद्धि से कल्पित जो थोड़ा बहुत तो जानकारी अपने बुद्धि की क्षमता कितनी होती है सीमित है वो सीमित बुद्धि से जो बोलेगा वो सीमित ही होगा पूर्ण नहीं हो सकता